ये कहा भोक्ता है ऐसे उभयात्मक आत्मा का आरंभ करके में बुद्धि आदि अनात्मा का निराश करके के परिशेषि में बताया ऊटस्थ ही आत्मा है तत्र इस तेहदारण्य वाक्यर्थ का दर्शी बृहदारण वाक्य वाक्य के अर्थ को वाक्या संक्षेप करके दिखाते हैं। आत्मा आत्मा विभोधवयन विभोधवयन कतम याज्ञवर्क्यो विबोधवयन विज्ञानम आरभ्या आत्मा तम पर्यशेषयत पुछा, आत्मा कथम जानक ने पूछा आत्मा कथम इत याज्ञवल विबोधयन उनको ज्ञान कराता है ने कहा विज्ञान विज्ञान में विज्ञानमय आरभ तम असंगम पर्यशेषयत विज्ञानम का आरंभ करके योग विज्ञानमय प्राणेशु यहाँ से आरम्भ करके तम असंगम पर्यशेषयत परिअयत अन्त में असंग बताए आत्मा को विशिष्ट को आरंभ करके अंत में असंग शुद्ध का बोधन ज्ञान कराया ने ठीक है जनक न कथम आत्मा इतम आत्मनिपुष्ट आत्मा के विषय में प्रश्न करने पर याज्ञवर् स्तम विबोधयन जनक को, को ज्ञान कराता हुआ उपदेश करते हुए कहा यो यम विज्ञानमय प्राणेश प्राण में जो विज्ञानमय इत्यादि के द्वारा विज्ञानमय उपक्रम विज्ञानमय से आरम्भ करके अंत में शुद्ध चैतन्य असंगोही ही ऐम पुरुष का ही असंग असंगम कुटस्थम परिशेषित कुटस्थ को अंत में उपदेश किया दृष्टान दिया सर्वत्र लोक प्रसिद्ध भोक्ता उभयात्मके उसको आरंभ करके अंत में शुद्ध चैतन्य को बताना जिसमें कोई धर्म नहीं है भोक्तृत्व तो, कर्तृत्व नहीं है असंग है उसका बोध कराया अंत में आत्मा एवं बृहदारण्य के असंगात्मा परिशेष प्रकार प्रदर्श्य बृहदारण्य के में असंगात्मा का परिशेष के से उसके प्रकार दिखाया दिखा करके ऐतरे याद श्रुत्यंतरे सभी तदर्शेदि ऐतरे उपनिषद ऋग्वेद में इत्यादि अन्य श्रुति में भी ऐसा दिखाते हैं सर्वत्र असंग आत्मा का परिशेष करते हैं मुख्य जो प्रसिद्ध है कर्तृत्व आदि रूप से विशिष्ट आत्मा उसका अनुवाद करेंगे अनुवाद करके शुद्ध का बोध बताएंगे सर्वत्र प्रसिद्ध का अनुवाद करके अप्रसिद्ध अपूर्व का बोधन किया जाता है प्रसिद्ध ही होता है उद्देश्य ज्ञात अप्रसिद्ध का अज्ञात का ज्ञापन किया जाता है जो कर्ता भोक्ता रू से प्रसिद्ध है उससे आरंभ करके अंत में बताएंगे ये कर्ता भोक्तान शुद्ध है असंगो ही पुरुष सर्वत्र इस प्रकार है ऐसे अति तरी हमें ऋग्वेद में भी आया कोययत्मेव सर्वत्मिचार विचार उभत्मकूटस्थ शेष्य श्रुतौ आत्म कोम आत्मा वासना है सब महर्षि लोगों ने विचार किया ये आत्मा कौन है हम उपासना करते हैं महाधुव सर्वत्र आत्मा विचार होते विचारते इसे सर्वत्र सूच में आत्मा विचार करके विचार आत्मा क्या है किसकी हम उपासना करते है इसे विचार करके सर्वत्र क्या करते उभयात्मक आरभ्य उभयात्मक चिद रूप अहंकार जड़ है दोनों का सत्याय नृत्य मिथ्य नी एक सत्य अधिष्ठान चैतन्य और मिथ्या अंतकरण दोनों का ताजात्म अध्यास होता है उचित उचिदाभासमें दिखता है इसलिए भ्रम होता है ताजात्म अध्यास भ्रम एकत्व तो भ्रम होता है उभयात्मक वही कर्ता भुगतान रू से भान होता है अधिष्ठान चैतन्य भी है और अंतकर्ण अहंकार भी है आरभ्य उभयात्मक आत्मा का आरंभ करके श्रो तो शेष्यते शेषते को अंत में बचा जाता है यही शुद्ध है आत्मा है कोयम आत्मा उपासम है कतर साथना, माया आत्मा कौन है ये शरीर में दो प्रविष्ट हुए एक अग्रभा से प्रविष्ट हुआ और एक पहादे के अग्रभा से प्रविष्ट हुआ प्राण है प्रविष्ट हुआ नीचे पहादे के अग्रवा तो वो कौन है तो फिर विचार करते प्राण तो नहीं है तो कौन होगा ऐसा करके अंत में आत्मा का निश्चय किया गया इतव माधव आत्म आत्मा के विचार करके अंतकर्ण कर्ण उपाधिकम आत्मा न उभय क्या हुआ अंतकर्ण कर्ण उपाधिकम अंतकर्ण शुद्ध चेतन आत्मा को बताने के लिए उपदेश करने के लिए जो भान होता है कर्ता भोगता रूप से अंतकरण विशिष्ट अंतकर्ण उपाधि कात्मा का आरंभ करके प्रज्ञान मात्रात्मक कूटस्थ परिशेषि अंत में प्रज्ञान का प्रज्ञान ब्रह्म प्रज्ञान मात्र ही जो कूटस्थ है वो ही जैसी प्रकार बृहदारण्य के में कह दिया ऐतिर में कह दिया एवं अन्य द्रष्ट्य सर्वत्र सूची में इस प्रकार विशिष्ट के अनुवाद करके शुद्ध को बताते है यह आत्मा है एवम सूची परियालोचनाया उभयात्मक से भोक्त मिथ्यात्म इस विचार करने पर उभयात्मक जो भक्ता है वो वास्तव नहीं है मिथ्या है उभयात्मक होगा ही नहीं उभय होगा कैसे ये असंग आत्मा उसके साथ अंतकरण का संबंध होगा उभयात्मक होगा ही नहीं ये भक्ता मिथ्या है पारमार्थिक से असंघ से कूटस्थ से अभोक्तम जो उभयात्मक भोक्ता है वो मिथ्या और जो पारमार्थिक है वो सत्य होगा पारिक कूटस्थोत्व सिद्ध उपभोक्ता नहीं परमार्थिक असंग कूटस्थ अक्तृत्व कर्तृत्व अभोक्तृत्व सिद्ध भोक्तृत्व नहीं भक्तृ तो जिसमें उभयात्मक उभयात्मक मिथ्या भक्ता सत्य है मिथ्या है मिथ्या है न उक्तरी भोक्त मिथ्या प्राणीना तस्मिन सत्य तो बुद्धि कत तो जाती आशंका इस रीति से बताया उभयात्मक भोक्ता है उभय चिद रूप और अंतकन अंत उपाधि शुद्ध चेतन तो सत्य है अंतकण उपाधिक जो हो गया उभयात्मक तो मिथ्या है उभयात्मक भोक्ता यदि मिथ्या है तो प्राणियों की सत्य तो बुद्धि होती मैं करता हूँ मैं भक्ता हूँ बिल्कुल सत्य बुद्धि मिथ्या से बुद्धि नहीं होती वेदांत विचार के पहले मिथ्या बुद्धि हो जाती वेदांत विचार के पहले विचार करने के बाद मैं ही कहे मैं ही करता हूँ, हूँ मैं भक्ता हूँ सुख को भोगता शब्द से नहीं कहो मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा ज्ञान होता है ना नहीं पता सुखी दुश्मे को नहीं कहो कष्ट होते समय क्या मांगते हो बड़ा दुख है तो मैं दुखी मानते हो या दूसरा दुखी मानते हो तो ये मानते है सत्य सत्य तो बुद्धि की होती तो जाए थे क्या कूटस्थ सत्यता स्वस्थ नभ्यस्त्मा विवेक न न न जिहासति काुक्ता मदाचिजिहासती स्वस्मिन् सता देखो कभी सुख्ती में रजत भ्रम हो जाता है सामने है सुक्ति चमकेला है सूर्य कर्ण लिखता है भ्रम होता।, होता है इधम रजतम क्या भ्रम होता है इधम रजतम रजत सत्य है नहीं वहाँ सत्य है या नहीं प्रश्न है नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। रजत सत्य है नहीं। नहींदम सत्य है इधम सत्य सामने इधम रजत में इधम हो गया सत्य रजत मिथ्या है इधम रजतव एक सत्य एक मिथ्या है दो भान होता है इधम रजत जब भ्रम ज्ञान होकर के दौड़ता उठाने के लिए वो तो मानता है इधम अलग रजत अलग ऐसा मानता है नहीं, यदि इधम अलग रजत अलग तो इधम रजत करके सामने नहीं दिखाएगा एक मानता है कारण क्या हुआ इदम रजत दोनों का हो गया संसादात्म अध्यास रजत एक है रजत मिथ्या है इधम सामने सत्य है दोनों का तादात में हो सकता है कैसे तादात में होगा एक सत्य है कि नहीं है दोनों का एक रूपता तादात्म्य का क्या से एक रूपता एक सामने है इधम है और रजत है ही नहीं दोनों एक रूप होगा नहीं, नहीं, नहीं एक रूप नहीं होगा वहाँ जो एक रूप दिखता है भ्रांति से इसलिए तादात्म्य का अभ्यास हो जो एक दिखती है वो आध्यासिक है तो वास्तविक रूपता है इदम के साथ रजत का एकता कभी नहीं हो इदम तो सुखती सुक्ति के साथ रजत एक रूप यहां तो नहीं कहीं देशांतर में है सुक्ति रजत एक रूप कहीं है इदम के साथ रजत का तादात्म्य नहीं है तादात्मक की भ्रांति है तादात्मक का अध्यास है तादात्म संबंध वो संबंध का अध्यास हुआ दोनों का संसर्ग एक रूपता का संबंध आध्यासिक है दोनों के जो एकत्व अभ्यास हुआ इसको इदम रजतों को एक मान लिया दोनों धर्म को एक मान लिया मानने से क्या हुआ संसर्ग अध्यास हुआ दोनों का संसर्ग संबंध होने से क्या है इदम में सत्यता है? है, है वो सत्यता दिखती है रजत में इदम की सत्यता कहाँ दिखेगी रजत में तो रजत को जो उठाने के लिए दौड़ता है और सत्य मानकर दौड़ता है झूठा मानेकर दौड़ेगा सत्य मानकर दौड़ता है, है। तो रजत में सत्यता है रजत में सत्यता नहीं है इदम की सत्यता उसमें मानता है इदम रजत की एक रूपता होनी चाहिए इदम की सत्यता उसमें दिखती है। दिखी इदम की सत्यता आरम्भ करता है रजत में रजत उसमें सत्यता की उत्पत्ति हो जाती है नहीं नहीं।, नहीं। इदम की सत्यता को उसमें मानता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देखो यहाँ क्या है कूटस्थ सत्यताम एक कुटस्थ है कुटस्थ में कल्पित है बुद्धि अंतक है न नहीं अंतक है पार्सिक है कुटस्थ अपार्थिक है अपारामर्थिक तो है कुटस्थ अपार्थिक है सत्य है बुद्धि असत्य तो है एक सत्य है क्या सत्य? सत्य मिथ्या सत्या मिथुन कृत्य एक सत्य का सत्य तो दोनों का एकत्व होगा नहीं होगा सत्य और मिथ्या का एकत्व होगा नम्बर होता है कुटस्थ चैतन्य बुद्धि में उसका दिखने से बुद्धि उपाधि बुद्धि अलग चिताभाष अलग कुटस्थ अलग ऐसे भान नहीं होता है विचार कर देखो यदि भान हो जाए कुटस्थ में हूँ बुद्धि अलग है उसे चित्त प्रतिमा दिखता है ऐसा भान हो जाए तो और मैं करता होता कुछ नहीं मानूंगी कुटस्थ में हूँ मान लो तो अब कुटस्थ अलग बुद्धि अलग चिताभाष अलग ऐसे दिखता है विचार करने से अलग अलग होता है अलग हो जाए तो और कैसे सुख दुख नहीं होगा ये क्या करता है दोनों की एकता मानने से कुटस्थ की सत्यता बुद्धि में आरोप करता है की सत्यता ऐसे में लिखते है नहीं इसलिए देखो कूटस्थ सत्यता स्वस्मिन अवस्य स्वस्मिन जो उभयात्मक है उभयात्मक में सत्यता है बुद्धि में जो चीता भाते है चैतन्य और बुद्धि दोनों के जो उभयात्मक हुआ उसमें सत्यता है सत्यता नहीं अभी आय था उभयात्मक भोक्ता मितय सत्यता उसमें है वो सत्यता है कुटस्थ में उसका अभ्यास करता है स्वस्मिन जैसे रजत में अधिष्ठान की सत्यता दिखती है उभयात्मक आत्म को भोक्ता अधिष्ठान कूटस्थ की सत्यता दिखती है हुई अध्यास है कुटस्थ सत्यता स्वस्मिन अध्यास, अध्यास होने पर आत्मा का विवेक हो जाता है विवेक नहीं हुआ कूटस्थ आत्मा है और ये मिथ्या विवेक नहीं हुआ आत्मा न अविवेक अविवेक उनसे तात्विकीन भोक्तृत्व जब भोक्त भान होता है मैं भोक्ता हूँ उभयात्मक है भोक्तृत्व है उभयात्मक है मिथ्या कूटस्थ्य है सत्य कूटस्थी की सत्यता उसमें आरोप कर देता है भ्रांति से और भोक्तृत्व तो उसमें दिखता है तो भोक्तृत्व को सत्य मानेगा मिथ्या मानेगा सत्य मानेगा सत्य मानता है तात्विकीन भोक्तृत्व मत्वा को तात्विक मानता मैं भोक्ता सुखी दुखी अपने सुखी मानता है नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं मान करने के कर कारण न कदाचित जिहाती हाथों में नहीं क्षति वह त्याग न छता है बड़ा सुखी आनंद न कदाचित जिहा देखो कूटस्थ अधिष्ठान है उसकी सत्यता अभ्यस्त में आरोप करके अध्यस्य आरोप करके आत्मा के अभिवेक के कारण भौतृत्व को तात्विक मानता है तात्विक मान करके कभी छोड़ना नहीं चाहता है ठीक है आत्मा कौन सा आत्मा लेना लोक प्रसिद्ध भोक्ता आत्मा क्या लोक प्रसिद्ध भोक्ता ये ये आत्मा लेना सर्वत्र उभयात्म भोक्ता को, को आरंभ करके प्रसिद्ध को लेकर के शुद्ध बताना अविवेकत उसमें वस्तुतः जो उभयात्मक भोक्ता है उसका वास्तव स्वरूप क्या है कूटत वास्तव स्वरूप जिसको रजत रूप से आप देखते हो का देखाते हो उसका वास्तव स्वरूप सुक्ति है सुक्ति रजत भ्रांति से लोक प्रसिद्ध भोक्ता अविवेकत तो स्वस्य कुटस्थाद विवेक ज्ञान अभाव है न उभयात्मक प्रसिद्ध भोक्ता कुटस्थ से उसका विवेक ज्ञान नहीं होता है कुटस्थ सत्य है ये मिथ्या ऐसा भान होता है नहीं, नहीं होने के कारण एकत्व तो भ्रांति दोनों का भेद ज्ञान नहीं हुआ यदि इधम अलग रजत अलग ऐसा निश्चय हो जाए तो रजत कोई सत्य कहेगा इधम रजत दोनों का एक मानता भेद ज्ञान नहीं है किस प्रकार कूटस्थ और, तो और उभयात्मक अच्छा उपभोक्ता में भेद ज्ञान नई ना? होने से कूटस्थ अच्छा में सत्यत्व है क्या कुटस्थ निष्ठम सत्यत्व आत्मनि अध्यक्ष कूटस्थ में रहने वाले सत्यत्व को अपने भोक्ता में अभ्यास करके आरोप करके उभयात्म भोक्ता में सत्यत्व आरोप कर दिया आरोप करने के बाद स्वनिष्ठ से भोक्तृत्व से आप जो उभयात्मक उपभोक्ता है उसमें भोक्तृत्व है उसको सत्य माना तो उसमें रहने वाले भुक्तत्व को सत्य माना भुक्तत्व से मकवा भोगम क्या बात है भोगम कदाचित अभी न हाथों में छती कभी भोग उछलना नहीं चाहता है बड़ा भोग में मस्त होता है भोग को सत्य मानता है भोगम कदाचित अभी न हाथ में करना नहीं चाहता है जब <्याने की जाज़ीँ> इदम रजत भ्रम होता है इदम के साथ रजत का तादात्म भ्रम होता है रजत के साथ इधम का भी तादात्म भ्रम होता है दोनों का परस्पर इदम रजतम रजतम इदम ये हो गया दोनों का संसर्ग अध्यास है, इदम का रजत में संसर्ग अध्यास होता है रजत का इदम में भी संसर्ग अध्यास होता है संसर्ग संबंध ये संबंध वास्तव नहीं अभ्यास कौन से अध्यात्मिक संबंध तो इदम का रजत में संसर्ग अध्यास है, है। रजत में भी संसर्ग अध्यास है स्वरूपतः वहाँ रजत है या नहीं नहीं भ्रम स्थल विचार चला है स्वरूपत रजत नहीं इदम है इदम है स्वरूपत रजत स्वरूपत नहीं इसलिए इदम स्वरूप का अध्यास होगा इदम स्वरूप यदि है उसका अध्यास की आवश्यकता है नहींदम स्वरूप है रजत स्वरूप है नहीं। उसके अध्यास की आवश्यकता है।, है तो रजत का स्वरूपाध्यास होता है इदम का स्वरूपाध्यास देखो इदम का स्वरूपाध्यास हुआ <affir correctly> नहीं हुआ रजत का स्वरूपाध्यास है रजत का संसर्ग संसर्गाध्यास है इदम के साथ रजत का संसर्ग अध्यास और रजत का इदम के साथ भी इदम का रजत के साथ रजत का इधम के साथ संस है अ और स्वरूपाध्यास केवल रजत का है इदम का स्वरूपाध्यास तो रजत का स्वरूपाध्यास या संसाध्यास है दोनों है रजत का संसर्गाध्यास है और स्वरूपाध्यास इदम का केवल स्वरूप फैल हो गया इधम का केवल संसर्गाध्यास है स्वरूपाध्यास नहीं नहीं ध्यान रखना ना इदम रजत में एक स्वरूपाध्यास एक संसर्गाध्यास हमेशा ध्यान रखो स्वरूपाध्यास किसका हुआ रजत का संसर्गाध्यास दोनों का इदम का स्वरूपाध्यास नहीं है क्योंकि इदम वहाँ है ठीक इस प्रकार यहाँ कूटस्थ है अधिष्ठान ये सत्य है और चिराभास भक्ता है मिथ्या जो चिराभास भक्ता है मिथ्या उसका कूटस्थ के साथ स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास भी है और स्वरूपाध्यास भी है और कूटस्थ का संसर्गाध्यास बुद्धि के साथ है किंतु किन्तु स्वरूपाध्यास नहीं है इस को बोल दिया न न तरी आत्मनस्थ कामया सर्व प्रिय भोगती ये सूची में आया आत्मा यदि भोक्ता नहीं तो आत्मनस्व कामया सर्वम प्रिय भोती सब कुछ प्रिय है आत्मा के लिए आत्मा के लिए सब कुछ प्रिय होता आत्मा में भोग होगा हो आत्मनिष्ठ भोग का साधन सब कुछ है प्रिय होते आत्मा यदि भोक्तृत्व तो नहीं तो सब को प्रिय श्रुति में कहा गया आत्मा के लिए आत्मा में भोग नहीं कहते हो तो आत्मनुष्त काम आया सर्व प्रिय बहुत कहते कहा आत्म से भोग भोग्य से कथम जितने भोग्य वस्तु है सब आत्मा के शेष है भोग साधन है आत्मा यदि भोगता नहीं तो सब भोग्य अप, अपना शेष कैसे होंगे कथम प्रतिपाद्य आशंक उत्तर देते है न कूटस्थ आत्म से सीपाद्य जो कूटस्थ शुद्ध है उसका शेष भोग साधन कोई विषय भोग्य वस्तु ऐसा प्रतिपादन नहीं किया जाता है तो फिर कौन सा आत्मा का भोग्य है किंतु लोक प्रसिद्ध उभयात्मक भुक्ति से सत्व न श्रुतिया अनुद्यते ये अनुवाद किया गया श्रुति के द्वारा जो लोक प्रसिद्ध उभ्यात्मक भोक्ता है उभयात्मक कूटस्थ और चिराभा उभ्यात्मक भोक्तृत्व लोक प्रसिद्ध है उसका अनुवाद क्या गया उसको ही आत्म शब्द से लिया लोक प्रसिद्ध उभय आत्मक जो भक्ता, उसी का ही शेष जितने भोग्य क्योंकि उसी का ही भोग का साधन सब कुछ है पति जायादि का जितने भोग्य है उभय आत्मक भोक्ता का शेष है वास्तव कूटस्थ में भोक्तृत्व नहीं तो उसका शेष कोई होगा इसलिए श्रुति में जो कहा गया वो अनुवाद किया गया लोक प्रसिद्ध उभ्यात्मक भोक्ता का अनुवाद करके उसका शेष शौक बताया भोक्ता सश्यव भोग पति मिच्छति मिच्छति पति जायादि में छा लौकिक वृत्तांत श्रुत्या सम्यक अनुदित भोक्ता, भोक्ता स्व भोग भोक्ता जो लोक प्रसिद्ध है अपने भोग के लिए भोग साधन चाहता है पतिजयादिम इच्छति पतिजया धन सम्पत्ति सब कुछ चाहता है ऐसा लौकिक वृत्तांत है ये लोक में सिद्ध है लौक के जो सिद्ध है भोक्ता अपने भोग के लिए सोचा है यही श्रुत्या सम्यक अनुदित अनुवाद किया गया अपूर्व बोधन नहीं है अनुवाद किया गया ये लोक में प्रसिद्ध है आत्मा उभय आत्मा को मानते हैं और भोग्य वस्तु अपने भोग साधन के लिए इच्छा करते हैं इसका अनुवाद किया गया अंत में शुद्ध आत्मा को बताने के लिए यहाँ तो केवल विषय जो इच्छा करते है वो अपने लिए इच्छा करते विषय के लिए नहीं ऐसा करके सर्वत्र वहराग उपदेश करने के लिए कहा गया लोके यो भोक्ता लोक में प्रसिद्ध जो उभ्यात्मक व भोगाय अपने भोग के लिए ही पति जाह भोग उपकरणम इच्छा भोग का साधन पति पत्नी आदि जितने कुछ इत अयम लौकिक वृत्तांत लोक प्रसिद्ध है श्रुति के द्वारा सम्यक अनुदित अनुवाद किया गया न अर्थांतरण ना प्रतिपाद्य कोई अन्य अर्थ का प्रतिपादन नहीं है इत्य के द्वारा जो लोक प्रसिद्ध है उसका अनुवाद क्यों किया गया अनुवाद किमर्थम इत्यासंक भोक्तरे व प्रेम नीधाना है भोक्ता का ही शेष सब कुछ है जितने बाह्य वस्तु में प्रेम है सब चाहते हैं। वो बाह्य वस्तु के लिए चाहते हैं। भक्ता का ही शेष भोक्ता के भोग साधन है इसलिए बाह्य वस्तु तो अपने भोग के साधन होने से ही प्रिय है नहीं तो प्रिय नहीं है इसलिए मुख्य आत्मा है आत्मा में ही प्रेम सबसे अधिक प्रेम है आत्मा ही प्रिय सबसे अन्य वस्तु तो उसके साधन होने चाहिए प्रिय है भोगतरियव प्रेमण विधान है भोग का जो आत्मा उसमें ही प्रेम विधान करने के लिए ही कहा गया कि सब कुछ चाहता है अपने लिए चाहता है अपना भोग साधन होने से आत्मा सबसे प्रिय भो भो मा मा भोग्ये भोग्ये प्रधानेतो प्रधानेतो तं तं सत्वान् भोग्येस्वु्यता भोक्री मा भोग्ये विधि तो जितने भोग्य भोग्यास्तु भक्ता के शेष है भोग साधन है महाभोग्य स्व अनुरता भोग्य में अनुरक्ति अनुर आसक्ति नहीं करनी चाहिए भोग्य में अनुराग नहीं करना चाहिए तो अनुराग किस में करना भोक्तर व प्रधान अप अनुराग भोक्ता प्रधान में ही करना चाहिए ये तो सब गौण है उसके भोग के साधन बाह्य वस्तु जितने है भोक्ता में ही प्रधान अनुरा, में अनुरागम तम विधित सती वही अनुराग को विधान करती है श्रुति है भोग्यानाम पतिजयादी नाम पतिजयादी उसमें शब्द आया आगे सब कुछ जितने भोग्य वस्तु है भक्तु स्वस्थ भोग अपने भोग का उपकरण साधन है भोग्य स्व अनुराग न कर्तव्य भोग्य में अनुराग नहीं करना चाहिए किन्तु प्रधानभूत जिसके कारण वो प्रिय होते हैं, भोग्य वस्तु प्रिय होते जिस भोक्ता के कारण प्रधानभूत भोक्तव्य व अनुराग कर्तव्य वो प्रधानभूत भोक्ता है आत्मा उसमें अनुराग करना चाहिए बाह्य वस्तु में नहीं विधान है इसी को विधान करने के लिए ही ये में जो प्रसिद्ध है उसका अनुराग सूचना किया गया बाह्य वस्तु अपने भोग का साधन उनसे प्रिय होते स्वतः प्रिय नहीं आत्मा तो स्वत प्रिय ही इस आत्मा में प्रिय बाहरी बसने में अनुराग छुड़ाने के लिए कहते हैं भोग्य में जो प्रेम होता है उसका त्याग करना प्रेम त्याग पुरस् प्रेम त्याग पूर्वक भोग्य वस्तु बाह्य वस्तु जितने रूप रसक स्पर्श आदि वस्तु है विषय है भोग्य है पति पत्नी धन संपत्ति आदि जितने हैं उसमें प्रेम त्याग पूर्वक आत्म प्रेम कर्तव्यतायाम आत्मा में ही प्रेम करनी चाहिए करना चाहिए इसमें दृष्टान दृष्टान्त रूप से दिखाते हैं ईश्वरे प्रेम प्रार्थना पुरस्तर पुराण वचनम उदाहरती पुराण वचन देते हैं सब तो प्रार्थना करते हैं भक्त लोग ईश्वर में ही प्रेम हो दृष्टान्त से देते ईश्वर में प्रेम प्रार्थना करने के लिए करते हैं पुराण वोचन देते या प्रीतिर विवेकाना विषय स्वन पाईनी मनुस्मरत सा मे हृदयान्माप सर्पतु अविवेकानंद विशेषो या अनपाइनी प्रीति अविवेकानंद जो अविवेक है विवेक जिनका नहीं और विषय में उनकी प्रीति है कैसे प्रीति है, है? अनपाइनी बड़ी दृढ़ नष्ट नहीं होने वाले विषय में ज्यानी। ज्यानी। ज्यानी ज्यानी। ज्यानी। जो अभिव्यक्तियों की प्रीति है कैसे प्रीति है अनपाय अपाय है है का अनपाइनी अपना प्रीति नष्ट नहीं होने वाली प्रीति प्रीति है किसमें विषय में किसकी अभिव्यक्ति अज्ञानियों की विषय में जो दृढ़ प्रीति जैसे है प्रार्थना करते है भक्त ईश्वर से है माप माप माँप है लक्ष्मी के पति परमात्मा म अनुस्मरत सा में आप आपका चिंतन करते हुए वही विषय में प्रीति मेरे हृदय से नष्ट हो जाए अनुस्मरत सा मतलब विषय में प्रीति मे हृदयात सर्पतु हृदय से चले जाए एक इस प्रकार कहते हैं, और कहते हैं, दो प्रकार कहेंगे अप सरपतु तमाम अनुस्मरत सा में मां अपसरपतु आपको चिंतन करते हुए मेरे हृदय से मां अपसरपतु तू आपके प्रति ऐसे प्रीति मेरे रहे नष्ट नहीं हो पहले क्या था हे मां सरपतु गच्छतु चले जाए दूसरा कहते मां अपसरपतु नष्ट नहीं हो जैसे दृढ़ प्रीति उनके है ऐसे मैं आपको स्मरण करते हुए आपके प्रति ऐसे प्रीति मेरे दृढ़ बने रहे नष्ट नहीं मतलब ऐसे दृढ़ भक्ति हो जैसे अभिवेकियों की प्रीति विषय के प्रति ऐसे के प्रति मेरी भक्ति ऐसे दृढ़ हो मैं हृदयापतु नष्ट नहीं हो ठीक है अभिवेक नाम अभिवेक मतलब आत्मज्ञान सुन जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तो, तो विषय में बड़ी भक्ति है प्रीति है भक्ति नहीं प्रीति अनपाईनी दृढ़ है लक्ष्मीपते प्रीति स्वाम अनुस्मरत आपको मैं चिंतन करता हूं चिंतन करते हैं मेरा तो हम सदा है तो मैं हृदयात मनस सर्प तू ऐसे विषय में प्रीति जो नष्ट हो जाए अवगच तू अर्थात मम मनो विषय सु आसक्ति परित्यज तय तो सदा तिष्ट विषयाशक्ति छोड़ करके विषयासक्ति जब तक है तब तो तक तो तो ना भक्ति है न ज्ञान है विषय में आसक्ति पूरा छोड़ करके परमात्मा में स्थिर हो जाए ऐसे प्रार्थना करते है ये हो गया माँ को एक पद करके हे माँ अभी दूसरे प्रकार कहेंगे मां अपसर्प नष्ट नहीं हो यदा अभिवेक् नाम विशेष दृढ़ा या आदृशी प्रीति के विषय में जो दृढ़ प्रीति जैसी है सा मतलब तादृशी प्रीति विशेष विद्यमान जो अभिवेकियों के विषय में विद्यमान प्रीति है तो आम अनुस्मरत है मैं आपके चिंतन करता हूँ चिंतन करते मेरे हृदय से माँ अपसर्पा अब नहीं जाए मत ऐसे ही दृढ़ रहे आपको चिंता न करते है ऐसे भक्ति मेरा दृढ़ रहे नष्ट नहीं हो सदा तिष्ट निरंतर ऐसे भक्ति आपके प्रति मेरी रहे ऐसे प्रार्थना करते है अर्थात सर्वत्र विषय में प्रेम त्याग करके आत्मा में प्रेम प्रिया सबसे प्रिय है आत्मा ऐसे पुराने में ही प्रार्थना करते परमात्मा से आपके प्रति भक्ति दृढ़ रहे विषय में जैसे अभिव्यक्तियों की प्रीति अभिव्यक्तियों की प्रीति विषय में हर भक्त की प्रीति परमात्मा में हो ऐसे प्रार्थना करते हैं स्वयं तो स्वयं